तो यहाँ पर देखना वेदांत मत में क्या ज्ञान विषय के आकार का हो जाता है ना जो वृत्ति ज्ञान है वो कैसा हो जाता है विषय के किंतु अन्य लोगों के बारे में कहा जाता है क्या ऐसा मत ये जिनके मत में भी ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है ज्ञान जो है ना विशेषाद्वैत में क्या है नहीं क्या बोल रहा हूँ शंकराद्वैत में भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत में ज्ञान कैसा है आपका वो प्रत्यक्ष ही है ज्ञान कैसा है प्रत्यक्ष ही है कभी ऐसा होता है कि सुख दुख हो और मालूम ना हो तो देखिए ज्ञान हो मालूम ना हो ऐसा होता है क्या तो ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है ज्ञान कैसा है हाँ भट्ट मत में क्या है ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ज्ञान उनमें है तो जिनके मत में भी ज्ञान निराकार है और अप्रत्यक्ष है तेसा मसीकतर है उनके मत में भी गति गति ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान करते करते का का के अधीन है। का किसके अधीन है? के अधीन ही ही है है है किसके इस प्रकार इस इस प्रकार ज्ञान सुखादि की तरह अत्यंत प्रसिद्ध ही है तो अपना सुख कभी अज्ञात होता है तो यह प्रसिद्ध का अर्थ है ज्ञात प्रसिद्ध का ख्या है ज्ञात हाँ इस प्रकार सुखादी की तरह ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध ही है सुखादी एवं नहीं है है इति स्वीकार करना चाहिए अत्यंत प्रसिद्ध है मतलब क्या है अत्यंत वो ज्ञात है अज्ञात नहीं है मतलब है जिज्ञासा भी सत्य और जिज्ञासा न जिज्ञासा न होने के कारण भी जिज्ञासा न होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है ज्ञान अत्यंत अत्यंत प्रसिद्ध समझते हैं मतलब अत्यंत ज्ञात है वो अत्यंत ज्ञात है ज्ञान लेना जैसे गेय पदार्थों को जानने की इच्छा होती है जानने की इच्छा किसे जानने की इच्छा होती है गेय गे पदार्थों को जानने की इच्छा होती है वैसे ज्ञान को जानने की इच्छा होती है क्या कभी तो जिस वस्तु को हम नहीं जानते हैं उसे जानने की इच्छा होती है तो गे वस्तुओं को हम पहले से नहीं जानते हैं तो गे वस्तुओं को जानने की इच्छा होती है कभी ज्ञान को जानने की इच्छा होती है क्या तो जिज्ञासा का जानने की इच्छा और जिज्ञासा की उत्पत्ति ज्ञान मतलब जिज्ञासा का मतलब क्या कहें जानने की इच्छा है जानने की मतलब ज्ञान की जिज्ञासा न होने के कारण जिज्ञासा तो गेह पदार्थ ही होती है ना जिज्ञासा का क्या है जानने की तो गेह पदार्थों की जिज्ञासा होती है मतलब गेह पदार्थों को जानने की इच्छा होती है ज्ञान को जानने की इच्छा होती है तो ऐसा लगाना और ज्ञान को जानने की इच्छा न होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है उनकी लगेगी ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम सुखादी वत वही प्रसंग है यहाँ पर और ज्ञान को जानने की इच्छा उत्पन्न न होने के कारण भी यह सिद्ध होता है की ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है अब विक्रेक से बताते हैं चेद ज्ञानम अप्रसिद्धम यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता अर्थात अज्ञात होता यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता तो गे पदार्थ की तरह उसको जानने की इच्छा होती किसको जानने की यदि चेत ज्ञान व यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता तो गे पदार्थ के समान ज्ञान को जानने की इच्छा होती मतलब जिस प्रकार गेय पदार्थ को जानने की इच्छा होती है वैसे ही ज्ञान को भी जानने की इच्छा होती आगे पाठ यथा है ना क्या पाठ है यथा यथा पाठ है उससे क्या यथा यथा बना लो यथा यथा ज्ञाता ज्ञानेन गे घटादि लक्षणम यथा ज्ञाता घटादि लक्षण ज्ञेय ज्ञानेन व्याप्तुमिच्छति यथा जिस प्रकार ज्ञाता घटादि रूप गेह को ज्ञान से व्याप्त करने की इच्छा करता है ज्ञ को ज्ञान से व्याप्त करना मतलब गे को ज्ञान से समझना गे को ज्ञान से या ज्ञेय को ज्ञान से प्रकाशित करना वस्तु का कर प्रकाश किससे होता है ज्ञान से तो जैसे ज्ञाता घटादी रूप ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान से व्याप्त करने की इच्छा करता है ज्ञान से घटादी रूप ज्ञेय पदार्थों को व्याप्त करने की इच्छा करता है ध्यान लेना किस पे किस व्याप्त करना किसको घटाधि पदार्थ को ज्ञान से ज्ञेय को व्याप्त करने का मतलब है ज्ञान से ज्ञेय को विषय करना ज्ञान से ज्ञेय को प्रकाशित करना या ज्ञान से ज्ञेय को समझना जैसे कि अंताकरण की विस्त्या वृत्ति को ही तो ज्ञान कहते हैं जो वृत्ति ज्ञान है तो अंताकरण की विस्त्या वृत्ति घट देश में जाकर घटाकार हो गई पड़ देश में जाकर पटाकार हो गयी तो घटाकार अंताकरण की वृत्ति ही क्या है घटका ज्ञान है और पटाकार अंताकरण की वृत्ति ही क्या है पट का ज्ञान है तो ज्ञान क्या होता है वहाँ पर विषय को व्याप्त कर लेता है ज्ञान विषय के आकार का हो जाता है मतलब ज्ञान विषय को व्याप्त कर लेता है ज्ञान विषय को व्याप्त करता है मतलब ज्ञान ज्ञान घटादी को व्याप्त करता है इसका मतलब ज्ञान घटादी को प्रकाशित कर करता है ज्ञान घटादी को विषय करता है पंक्ति लगाएंगे यथा यथा ज्ञाता जिस प्रकार ज्ञाता ज्ञाने ज्ञान के द्वारा घटादी रूप जे को व्याप्त करने की इच्छा करता है ज्ञाता ज्ञान के द्वारा घटादी रूप गेह को व्याप्त करने की इच्छा करता है मतलब ज्ञाता ज्ञान के द्वारा घटादी को तो जानने की इच्छा करता है तथा ज्यागा, तथा ज्ञाता तथा ज्ञाता उसी प्रकार से ज्ञाता ज्ञानांतरण से अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान की भी व्याप्त करने की इच्छा करता ध्यान देंगे अभी ऊपर बताया ना यदि ज्ञान अप्रसिद्ध अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता तो गेह की तरह ज्ञान को भी जानने की इच्छा होती गे की तरह ज्ञान को भी जानने की इसको समझाते हैं आगे यथा जिस प्रकार जिसमान से बताते हैं जिस प्रकार से ज्ञाता ज्ञान के द्वारा घटादी रूप गेह को व्याप्त करने की इच्छा करता है उसी प्रकार ये कब चल यदि अप्रसिद्ध होता है अप्रसिद्धम से ज्ञान है ना यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता तब चल रहा है उसी प्रकार ज्ञाता ज्ञानांतर के द्वारा अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान को भी व्याप्त करने की इच्छा करता है अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान को भी व्याप्त करने की इच्छा करता है मतलब अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान को भी जानने की इच्छा करता ऐसा होता है क्या क्या और यह नहीं है और यह नहीं है कि क्या कि ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञान को व्याप्त करने की इच्छा नहीं करता sensor. ये नहीं है तो इससे क्या सिद्ध हुआ अता करता इस कारण से इस कारण से की ज्ञाता ज्ञानांतर के द्वारा ज्ञान को व्याप्त करने की इच्छा नहीं करता इस कारण मतलब ज्ञाता के मतलब ज्ञाता अन्य ज्ञान के के द्वारा क्या ज्याता की, ज्याता की अंतर के द्वारा ज्ञान ज्ञान ज्ञाता ज्ञाता की की अन्य को व्याप्त करने की इच्छा न होने के कारण क्या मालूम होगा ज्ञान प्रसिद्ध भी अप्रसिद्ध हाँ यदि अप्रसिद्ध होता तो व्याप्त करने की इच्छा करता अत करता इससे इस कारण से यह सिद्ध होता है ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध हम इससे या मालूम होता है कि ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है आया भी प्रसिद्ध है और इस कारण ही इस कारण जी किस कारण है यहाँ ज्ञान के प्रसिद्ध होने से यहाँ तो ज्ञान के अत्योग करेंगे ज्ञान के अत्यंत प्रसिद्ध होने से ज्ञान के अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण ही ज्ञाता भी प्रसिद्ध है ज्ञाता भी प्रसिद्ध है ना तो कभी ऐसा लगता है कि जो है ना हम ज्ञान की नहीं है ज्ञान हमको नहीं हुआ ऐसा लगता है क्या हमको ज्ञान नहीं हुआ है तो नहीं लगता है तो ज्ञाता भी प्रसिद्ध ही है आते हो मतलब ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध होने से ही ज्ञाता प्रसिद्ध है ज्ञाता भी प्रसिद्ध है तस्मात्न किस कारण ज्ञान के प्रसिद्ध होने के कारण ज्ञान के प्रसिद्ध होने के कारण ज्ञान यत्न न कर्तव्य ज्ञान में यत्न नहीं करना चाहिए ज्ञान में यत्न नहीं करना चाहिए मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए किंतु किन्तु बुद्धि की निवृत एवं अनाथ बुद्धि निवृत एवं किंतु अनात्म बुद्धि की निवृति में ही निवृत सबसे है न किन्तु अनाथ बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न है किसके लिए प्रश्न अनाथ बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न है तो स्वाद कर उस कारण से मतलब उससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान निष्ठा सुसम्पाद्य है तो कैसे सुसंपाद्य है अनाथ बुद्धि की निवृति के द्वारा ऐसा है ना हाँ हा, सा मतलब पूर्वोक्त पूर्वोक्त यह कौन परानिष्ठा किसकी परानिष्ठा ज्ञान किस पूर्वोक्त यह ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है परानिष्ठा किसमें आई थी पचासवे में समासे ने वो कौन निष्ठा ज्ञानस से ये परा और भी कहीं पर आई है यहाँ नजदीक में नहीं चलो देख लेना अपना यहीं से देखो लगाइए पर हठ ये था ना यहाँ पर ए, अच्छा ठीक है चलिए तो अब देखेंगे पूर्वोक्त यह ज्ञान की परा निष्ठा कही जाती है या ऐसा लगाना इयम ज्ञान से परानिष्ठा उच्च थे इम ज्ञान से परानिष्ठा उच्च थे या ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है सा कथम कार्या का कर लो बाद में ठीक रहेगा ज्ञान से परानिष्ठा उच्च थे सा कथम कार्या सा वहां ले जाइए है ना वह ज्ञान की परानिष्ठा कैसी करना चाहिए ज्ञान का परफल कैसे करना चाहिए पर अनिष्ठा तो क्या बताया था परफल फल बताया था क्या समासे न्यो को निष्ठा ज्ञान से हाँ यह निष्ठा गर्द फल बताया था चलिए आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान की दृढ़ता हाँ आत्मज्ञान की दृढ़ता है, है ना आत्मज्ञान की दृढ़ता थी साथ में ये आत्मज्ञान की दृढ़ता इस से किया गया था अब देखना आत्मज्ञान की दृढ़ता समासन निष्ठा ज्ञान सिया परा आगे देखेंगे पे तो वो कैसे करना चाहिए पढ़ो बुद्धिया विशुद्ध या शब्दागत तीन श्लोकों का एक साथ अन्वय अर्थ होगा तो अभी शब्दार्थ लगा लीजिए और शब्दों का यथाक्रम से अन्वय तीन श्लोकों के बाद देखना है ना अभी देखो लगाइए विशुद्ध या युक्ता विशुद्धया बुद्धिया ुक्त धृत्या आत्मा नियम्य धृत्या आत्मा नियम्य चब्दीन विषयान त्यक्त लगा लेंगे चादीन विषया त्यक्त विषयान त्यक्त पदचे रोगा hmm. न चाह शब्दीन विषयान त्यक्त च रागदेश विशुद्धया बुद्धिया युक्त धृत्या धृत्या आत्मा नियम्य शब्दीन विषयान त्यक्त रागत द्वेशती है।, है, है तो ये बुद्धि कैसी विशुद्ध विशुद्धया करते वास्तव में किया गया माया रही मतलब छल कपट रही कपट रही बुद्धि होनी चाहिए तो कपट रहित विशुद्ध बुद्धि से युक्त साधक कृत्या आत्मानम नियम में कृत्या कर्त किया में धैर्य के द्वारा किया बैठना पड़ेगा ये दे को रोकना स्थिर बैठना पड़ेगा ध्यान में कि आत्मानम कर्च किया है कार्य करण संघातम दे इंद्री का समूह धैर्य के द्वारा दे और इंद्रिय का नियमन करके दे और इंद्री का नियमन करके इंद्रियों का नियमन मतलब इंद्रियों को विषय चिंतन से रुकना शब्दी शब्द आदि विषयों को छोड़कर शब्द इन विषयों को छोड़कर यह पहले आया था क्या तो वो पहले था ना वो द्वितीय अध्याय में क्या था नहीं द्वितीय अध्याय में कहा था शब्द आदि विषयों को छोड़ने के बाद आत्म विधेय आत्मा प्रसाद रागद्वेश्क्तु रागव दहित की हुई इंद्रियों के द्वारा विषय इंद्रिय स्रण रागद्व रहित की हुई इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों को इंद्रियों सेवन करते हुए रागद्वियुक्तई इंद्रिय विशेषण है रागद्वेशरण इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन करते हुए कैसे इंद्रिया रागत द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अनिवार्य विषय तो कुछ होते है ना आग का विषय देखना है है ना आग का विषय क्या रूप है ना यदि बिल्कुल नहीं देखोगे तो आप कभी जा पाओगे स्नान करने भी जा पाओगे क्या भजन के लिए भी बैठ पाओगे क्या तो कुछ अनिवार्य विषय हो गया ना कुछ रूप तो, तो देखना ही पड़ेगा ना रास्ता चलते गिर जाओगे सत्संग सुनना ही पड़ेगा स्वाध्याय सुनना ही पड़ेगा तो कान का अनिवार्य विषय हो गया है और देवाह के लिए भोजन करना पड़ेगा उठना तो फिर आपका रचना का भी विषय हो गया कुछ चलना भी पड़ेगा यह है ना कभी बोला है रागद्वेष की रागद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए आ गया है है ना? अच्छा और यहाँ पर बोला है कि शब्दादी विषयों का त्याग करके तो यहाँ भाष्यकार ने बताया है कि जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो विषय हैं, उन उनसे उन अतिरिक्त विषयों का त्याग करना उनसे अतिरिक्त शब्दादी विषयों का कोई बोला सभी विषयों को छोड़ना है तो सत्संग का शब्द भी सुनना ही नहीं है तो ऐसा है क्या है ये तो है ना मतलब जो क्या है कि जो भगवत प्राप्ति के बाधक शब्द हैं उनको नहीं घूमना है ना ऐसा अब देखेंगे कि ये जीवन निर्वाय मात्र के लिए उपयोगी या साधना के लिए उपयोगी शब्दादी विषयों से अ... क्या जीवन निर्वाय के लिए उपयोगी विषयों से अतिरिक्त जीवन निर्वाय के लिए उपयोगी विषयों से अतिरिक्त शब्दादी विषयों को छोड़कर लग जाएगा और राघव द्वेश को छोड़कर इसको छोड़कर राघव द्वेश को वाय दृष्टि से विषयों को छोड़ने पर भी मन में रागद्वेष बने रहते हैं इसलिए कहते हैं रागव द्वेष को भी छोड़कर लगेगा देखोगे भाष्पे तीन श्लोकों का एक साथ होगा लगाइए भाष्पे बुद्धिया कर्त है यहाँ पर अग्व या मतलब निश्च्यात्मिका बुद्धि विशुद्धिया कर्त है माया रहितया मतलब माया से रहित अर्थात छल से रहित कपट से रहित कपट ऐसी रहित निश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त होकर युक्ताकर्थ सम्पन्न ऐसी बुद्धि से सम्पन्न से धैर्य धैर्य के द्वारा कार्यकरण आत्मानम का अर्थ कार्य करण संग्रहता मतलब नियम में है ना नियम नियमनम करके संयम करके रोक करके नियंत्रण करके और नियमनम नियम कर नियमनम कर उस बसी करते मतलब बस में करके दे इंद्री को बस में करके शब्दादीन देखेंगे शब्द आदि ये शाम थे शब्दादी समास हुआ ना शब्दादी उन शब्दादी विषयों को छोड़कर कर शब्दादी विषयों को छोड़कर लगाएंगे सामर्थ्या प्रकरण के सामर्थ्य से, से केवल शरीर इसकी मात्र के लिए उपयोगी पदार्थों से अतिरिक्त है प्रकरण के सामर्थ्य से केवलान है ना कि केवल शरीर स्थिति मात्र या केवल जीवन निर्वाय मात्र के लिए उपयोगी पदार्थों को छोड़कर पदार्थों को छोड़कर शरीर स्थिति मात्र मतलब जीवन निर्वाय के लिए उपयोगी केवल जीवन निर्वाय के लिए उपयोगी पदार्थों को छोड़कर उससे अधिक उससे किससे अधिक है? जीवन निर्वाय के लिए उपयोगी पदार्थों से अधिक अधिक सुखदायक पदार्थों को छोड़कर अधिक सुख भोग के लिए जो पदार्थ है उनको छोड़कर तो so उनको रखना है ना उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना अच्छा की केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए उपयोगी पदार्थों को छोड़कर उससे अधिक उससे अधिक सुख देने वाले पदार्थों को या सुख के साधनों को छोड़कर उससे अधिक सुख के साधन पदार्थों को छोड़कर यह अर्थ है तो शरीर स्थिति के लिए तो शब्द आदि को पूर्णता नहीं त्याग जा सकता है, है? कह गया जा सकता है ना तो वही बताते हैं शरीर की स्थिति प्राप्त और शरीर की स्थिति के लिए या शरीर की स्थिति के लिए शरीर की स्थिति के लिए प्राप्त हुए पदार्थों में मतलब तो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थ पदार्थों के प्राप्त होने पर रागत द्वेश्वेष को छोड़कर जो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थ है तो उनका तो त्याग नहीं किया जा सकता है लेकिन उनमें भी क्या उनमें भी छोड़ा जा सकता है ना बात ही थोड़ी तो जैसे कि आप जल पीते हैं तो जल पीने के पात्र रखते हैं तो वो जीवन निर्वाही के लिए उपयोगी हो गया लेकिन उसमें क्या है कोई राग नहीं होना चाहिए वही बोला राग किसमें नहीं रहे जो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थ अपने तो जिनका हम सेवन करते हैं और जीवन क्या और शरीर स्थिति या जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थ प्राप्त होने पर या जीवन निर्वाही के लिए उपयोगी प्राप्त प्राप्त पदार्थों में जीवन निर्वाही के लिए उपयोगी प्राप्त पदार्थों में रागत द्वेष को छोड़ करे लगाइए विवित सेवी लगवासी यथवाय तो मानता ध्यान योग करो नित्यम वैराज्यम समुकाशा विविध सेवी एकांत स्थान का सेवन करने वाला साधना के लिए कैसा चाहिए एकांत स्थान चाहिए समूह में रहने से कभी कभी भक्तों के साथ वैष्णवों के साथ रहने से भक्ति रस का खूब संचार होता है और एकांत में बैठकर उसका यदि अभ्यास किया जाए ना तो क्या है वो अचल हो जाता है वो तो फिर साक्षात्कारात्मकता भक्ति हो जाती है तो ऐसे ही जो है ना मतलब एकांत चाहिए ज्ञान योग का अभ्यास करना है तो भी एकांत चाहिए भक्ति को तो भी लोग क्या करते हैं एकांत में बैठ उसको खूब बढ़ा लेते हैं ज्ञान योग के अभ्यास का प्रसंग है तो विविध सेवी अर्थ क्या है एकांत स्थान के सेवन करने का स्वभाव वाला एकांत स्थान का सेवन करने वाला लघुवासी करते हैं, लघु आहर करने वाला भोजन कैसा लघु आहर करने वाला साधक का भोजन जो है अल्प होता है अल्प ही खाता है वो यथवाक मानसा वाणी काय और मन को बस में करने वाला वाणी काय और मन को बस में करने वाला ध्यान योग नित्यम ध्यान योग परा सदा ध्यान योग परायण सदा ध्यान योग पारायण या सदा ध्यान योग करने वाला तथा बैराग्य का आश्रय लेने वाला बैराग्य का आश्रय लेने वाला अब देखो भाष्य में सेवी विवितांश लेना विविता एकांत देश का एकांत देश के सेवन करने का स्वभाव है इसका तो इसको क्या कहेंगे विविध सेवी यहाँ परीलम अष्ट इस अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हुआ है एकांत स्थान के सेवन करने के स्वभाव वाला एकांत स्थान कौन कोई मठ मंदिर आश्रम बड़े बड़े क्या कहते हैं भाष्यकार अरण्य अरण, अरण मतलब वन नदी फुलिन मतलब नदी तीर और गिरी गुहा मतलब पर्वत की गुहा कई भाष्यकार ने मंडलेश्वर का नाम लिखा है आश्रम के अध्यक्ष बनो मंडलेश्वर बनो को भारी बनो कहीं नहीं लिखा है ने तो भाष्यकार जहाँ भी साधना का प्रसंग आता है ज्ञान का प्रसंग आता है यही लिखते हैं तो इसी में यही जो है ना सम्मत है और यही भाष्यकार को मान्य है तो भाष्यकार की परंपरा से सब विपरीत ही चल रहे हैं जो भाष्यकार ने नहीं लिखा हुआ वही सब कर रहा है उन्होंने भाष्यकार का इतना बीत रहा जी जीवन था कितने बीसरा की सन्यासी थे वो तो बहुत कुछ थे किया अब उनके बाद में लोगों ने चेले लोग मठ बनाकर बैठ गए बोल दिया राश्यकार ने बनाया वो तो ऐसा तो। कुछ भी नहीं है शंकराचार्य का जीवन बहुत ही त्याग में बैराग्य में रहा है और शंकर विजय में जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है वैसा किसी इतिहासकार को मान्य नहीं है शंकराचार्य के बाद में चीनी इतिहासकार भैयान बहुत प्रसिद्ध हुआ और भी इतिहासकार आए हैं शंकर के जीवन का स्पष्ट तक नहीं किया है तो जिस जिस प्रकार शंकर की जीवनी को प्रस्तुत किया जाता है उसका दसवा हिस्सा भी शंकर के समय होता तो इतिहासकार ज़रूर उसको लिखते और दिग्विजय तो कई सौ वर्षों बाद लिखा जाता है सब बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है कोई प्रामाणिक नहीं कभी दिग्विजय है यह है, है की शंकर का जीवन एक बीसरा सन्यासी थे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बहुत कार्य किया ये सब ठीक है और उस समय क्या था बौद्धों का उत्कर्ष काल था बौद्धों को राजाश्रय कराते था है न अशोक वगैरह सब राजा थे बौद्ध थे तो बुद्धों को राजाश्रय प्राप्त था शंकर को राजाश्रय प्राप्त नहीं था शंकर ने अपनी त्याग तपस्या के बल पर ही सब किया कुछ ऐसा नहीं है दिग्विजय में सब छोटे फुलंदा हैं, जितने शंकर दिग्विजय लिखे गए हैं कुछ भी ये सब भी नहीं आजकल के महात्मा देख देखने पर आपको सिर्फ झुकाने की इच्छा नहीं होगी उसकी जीवनी लिखी जाएगी कि जीवन में तो भगवत प्राप्त होंगे है ना शंकर तो महापुरुष थे पर ऐसा कुछ नहीं राजाश्रय नहीं था शंकर को उन्होंने अपना त्याग तपस्या के बल पर ही सब काम किया राजाश्रय तो बुद्धों का उस समय था और तो यही कारण था कि शंकराचार्य ने जो बहना बुद्धों की शब्दावली को ग्रहण कर लिया अध्यास अधिष्ठान अध्यस्त सब क्या है दर्शन के शब्दों को उधार ले लिया है उनके समय में उनके साथ बात करनी थी बात कर दी उन्होंने ये शंकर की वाक चातुरी है उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करके उनको परस्त कर दिया शंकराचार्य ने सब कुछ नहीं तो ये शंकर का तो ये है ये तो यहाँ तक कैलाश मंडलेश्वर विद्यानंद गिरी वो बताते थे कि शंकराचार्य के चार पीढ़ी बाद तक शंकराचार्य को जगतगुरु नहीं लिखा दिया विद्यानंद गिरी ने कई बार हमसे कहा कि रिकॉर्ड देखिए बाद वाले लोगों ने क्या है कि उन पर निष्ठा जागी कि जगतगुरु बनना चाहिए तो शंकराचार्य के आगे जगतगुरु लिखना शुरू किया चार पांच दूसरी बात ये विद्यानंद गिरी कहा करते थे वो उन्होंने हमसे कई बार कहा कोई अपने को भगवान राम कहे तो उसको मानना चाहिए कि मारना चाहिए कोई बोले मैं राम हूँ तो उसको मानना चाहिए कि मारना चाहिए ये पूछते थे पूर्वले सर अब बोले कि मान लीजिए कोई रामानंद के बाद कोई शिष्ट वहाँ आए बोले मैं रामानंद हूँ केला बोले मैं रामानंद हूँ तो उसको क्या करना चाहिए तो बोले ये जो अपने जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य कहते इनके साथ क्या करना चाहिए वो कहते थे बोले कुछ नहीं है शंकराचार्य का मतलब है शंकराचार्य नामक मठ के अध्यक्ष और कुछ नहीं है कोई बताया कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये सब बीत महात्मा थे शंकराचार्य ये क्यों जो है ये एक आश्रम के महंत तो कौन बनता है जिसके अंदर घोर लिपसा होती है और इतने बड़े जगतगुरु जगत गुरु कहलाने कहाना कहला, जाएगा कोई बीतरागी आदमी वो बोलते हुए चार पांच पीढ़ी भाषा शुरू हुआ है खुद कहलाते कहते थे अभी ज्यादा दिन को मरे नहीं हुआ है स्वम इस बात को कहते थे तो ऐसा कुछ नहीं और में कहीं देखो अरण नदी पुलिन सब लिखा है मत उनको भी श्रोता नहीं देते वो बीतरागी महात्मा थे सातवसम्मत उनका जीवन था वो पाखंडित होकर बहुत महापुरुष थे साधन के लिए यही सब चाहिए क्या है अरण्य का वन, नदी पुलिंग नदी तीर और पर्वत की गुफा आदि एकांत स्थानों का सेवन करने का स्वभाव क्या कहते हैं एक एक कोई है। भी एक कौन इतिहासकार हुआ है नाव याद नहीं आ रहा प्रसिद्ध इतिहास हाँ ये प्रामाणिक इतिहासकार है ये भारत की स्थिति का यथावत चित्रण इन्होंने किया है और तो बाकी अंग्रेजों के समय इतिहास लिखा गया ये सब बेकार है अकबर को जो है महान कर दिया शिवाजी को लुटेरा कहीं मानते लोग अंग्रेजों इसमें जो गलत इतिहास लिखा दिया है और जो फैयान थे भारत की बहुत महिमा लिखी है संकर का ऐसा कुछ होता तो वो जरूर उल्लेख कर ऐसा कुछ नहीं हाँ हा, शंकर तो महान है उनका तो पूरा देश गणीय है ही राजाश्रय प्राप्त नहीं था केवल मैं इस बात को कहता हूँ राजाश्रय प्राप्त न होने पर भी उन्होंने बहुत कुछ किया शंकर ने देश लिए राजा श्रेय न किया है तो हाँ इनका ही तो शंकर दिग्विजय है ये तो खुद ही तीन सौ साल बाद है शंकर के संघ स्वीकार तो तीन सौ साल बाद हुआ है ये तो एक राजा के मंत्री थे ना और सन्यास लेने पर भी उनका वो जो वो वृत्ति गई नहीं थी राजा जी से रहने की वृत्ति उनकी गई नहीं थी शांति रहते थे ये। और शंकर के जीवन और विद्यारण के जीवन में क्षमता नहीं हो सकती है शंकर को परमल संस ले दे देंगे तो विभुक्त से हो गया ना तो इस प्रकार जो है साधना करना एक जगह ध्यान देंगे विविध सेवित्व यहाँ भी प्राकृत मनुष्यों के संसद से रहित कहा है यदि कोई ध्यान योगी हो तो उनके साथ रह जा सकता है सिद्ध होता है शंकर भाष में ही विविध विविध से, देश सेवित्व अर्पित जनसंसि से तो वहाँ पर विविध सेवित्व में जो है ना मनुष्य जहाँ ना हो यही कहा जा गया है तो ध्यान योगी यहाँ हो वहाँ साथ रह जा सकता साधकों के साथ में अब लघुवासी है ना लघुवासी का अर्थ है लघु की लघु आहार करने के स्वभाव वाला लघु आहार करने के स्वभाव वाला लघु के दो अर्थ है एक तो लघु का मतलब समझते हैं लघु आहार सुपाच्य आहार है खूब ज्यादा तले पदार्थ छोले भटूरे हो क्या है खीर और मालपुआ खाएंगे तो क्या होगा वो गुरु हो जाएगा आहार गुरु आहार जल्दी फंसता नहीं है जब जल्दी नहीं फसता तो आलस प्रमाद आता रहता है आलस प्रमाद आता है तो लघु आहार का मतलब सुपाच्य आहार खाना चाहिए शरीर को बल वही आहार देता है जो कैसा होगा सुपाच्य होगा जल्दी पच जाएगा और जो जल्दी नहीं पचेगा वो कितनी भी ताकत देने वाला हो वो उस शरीर में वो लगेगा नहीं शरीर को कमजोरी करेगा देगा हाँ तो एक अर्थ क्या होगा सुपाच्य आहार और दूसरा लघु अर्थ क्या है वो मात्रा में लेंगे मतलब अल्प आहार करने वाला कितना आहार अल्प हाँ इतना ज्यादा भोजन ना करे की वो जो है उससे कभी कभी लोग भोजन करते हैं महात्मा लोग चल ही नहीं पाते है। बोलते हमको यहीं लेटा दो हाँ साधु लोग ऐसा है उसी जगह लेट जाएंगे बोले कुछ नहीं होगा भोजन हमने कर लिया है, तो तो लगता है, जा रहा है। <laughs> बहुत महात्माओं में इनकी संख्या ज्यादा है मात्रा से ज्यादा जो भोजन बात नींद आती उसका है उसका कारण है भोजन वो जो है भोजन की मात्रा से ज्यादा कर लेता है और जिनका पेट बाहर निकलता है वो तो धर्मशास्त्र के अनुसार दूसरे के हक खाते है लिखा धर्मशास्त्र में पेट बाहर निकलने का मतलब दूसरे घर को खा रहा है उसको भोजन छोड़ के पतला करना चाहिए हमें वो तो ये देखेंगे जी, तो बिल्कुल है निकला ही नहीं, है। नहीं। आ, वो आदमी खा रहे हैं चलिए लघु धर्म शास्त्र में लिखा है तो हम बोल रहे हैं शास्त्र में लिखा है क्लाशित बताया गया है मतलब अच्छा नहीं माना शास्त्र के बताया लघुआश्रिक लघुसनशीला लघु मतलब दो तरह का बताया ना एक सुपाच्य भोजन करने वाला दूसरा अल्प मात्रा को लेकर अल्प भोजन करने वाला क्यों? तो भाष्यकार भगवान कहते हैं विविध सेवा लघु तो का है। एकांत स्थान का सेवा सेवा मतलब सेवन निवास करना, एकांत स्थान का सेवन या एकांत स्थान में निवास करना तथा लघु आहार क्या करना लघु आहार लघु आहार का यह है एकांत स्थान के सेवन तथा लघु आहार का निद्रादी दोष निवर्तकत्व होने के कारण है देखना जो लघु आहार है ना वो निद्रा दोष का निवर्तक है आदि से आलस्य प्रमाद लघु आहार करेंगे एक तो हल्का आहार लेंगे कम मात्रा में लेंगे तो क्या है की निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं होगा हमें जिस दिन ज्यादा खाते हैं हमको बैठे बैठी मिल जाती रहती है अब भोजन कम करते हैं पूरे जागरूक बने रहते हैं फुर्ती बनी रहती काम करते रहते हैं ध्यान ले देंगे तो निद्रा आदि दोषो का निवर्तक आदि से क्या लेना है आलस्य प्रमाद निद्रा दोष का निवर्तन कौन है आपका लघवसन क्या है आपका लघवसन और विविध सेवा ये किसका निवर्तक है तो ध्यान देंगे विविध सेवा मतलब एकांत स्थान का सेवन ना करें ज्यादा जन समूह में रहे तो क्या होता है विषयों में राग होता है विषय में राग एक दोष है नाग क्या है हाँ अच्छे जो अच्छे अच्छे विषय पदार्थ जहाँ उपलब्ध हो वहाँ रहने से बिस्लो में राग होता है आसक्ति होती है तो वो भी ले लेना भोग का तो होता ही हाँ। एकांत स्थान में निवास तथा लघु आहार का निद्रादी दोष निवर्तक होने के कारण निद्रादी दोष का निवर्तक कौन है सेवा और लघुवसन निवर्तक होने के कारण अंताकरण की निर्मलता का हेतुत्व होने से अंताकरण की निर्मलता का हेतु विविध सेवा और लघुवसन चित्त प्रसाद का हेतु कौन है तो चित्त प्रसाद का हे, हेतु होने के कारण ग्रहण किया गया है किसे ग्रहण किया गया विविध और लघु वसन को हमकी लगेगी और यह चित्त प्रसाद का हेतु क्यों है निद्रादी दोषो का निवर्तक होने से चित्त चित्त की निर्मलता का हेतु क्यों है निद्रादी दोषो का निवर्तक होने से बहुत लोग सोचते हैं मैं ध्यान करता हूँ और सोच ही रहते वो हमेशा अलग आदमी से बहुत सा अलग हम पढ़ेंगे नहीं वो ध्यान करेंगे और आलोचनी है तो <get> और लघु का विविध सेवन और लघु वसन निद्रादी दोषो का निवर्तक होने के कारण चित्त की प्रसन्नता का हेतु होने से इसे ग्रहण तो किया गया है समझी लगेगी विविध सेवा और वसन का निद्रादी दोष निवर्तक होने के कारण चित्त प्रसाद का हेतु होने से ग्रहण किया गया है भावस्वी आया यह तो को देखेंगे वाक वाक क्या यतानी यतानी काया क्या मानसानी वाक काय और मन नियंत्रित है जिस ज्ञान निष्ठ योगी का जिस ज्ञान निष्ठ य वाक काय और मन नियंत्रित है जिस ज्ञान निष्ठ का वो ज्ञान निष्ठ संयासी क्या होगा को क्या कहेंगे यथ वाक्यय मानसाह वाक्ता और मन को बश् करने वाला है ज्ञान निश्चित ही ऐसा कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता है ऐसा भाष्यकारों का मानना है एवं उपरत सर्व करणासन इस प्रकार सभी करणों की उपरति वाला होकर के मतलब सभी करणों को विषय से निवृत्त करके इस प्रकार सभी करणों की उपरथी वाला होकर के ध्यान योग परो ध्यानम ध्यान योग पर ध्यान को समझाते हैं भाष्यकार ध्यान क्या है ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम आत्मस्वरूप का चिंतन करना ध्यान है इस प्रसंग में ध्यान से क्या लेना है आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना योग योग क्या है आत्म विषय एवं आत्म रूप विषय में आत्म रूप विषय में ही चित्त को एकाग्र करना योग क्या है आत्म रूप विषय में ही चित्त को एकाग्र करना चित्त कहीं जाए उसको कहा लाना है आत्मा में कहीं जाए कहा लाना है उसको आत्मा में अच्छा तो ध्यान और योग में द्वंद समास माना है ना ध्यानम एवं योगा नहीं आ पे अच्छा और ऐसा जब योग करते करते ध्यान होगा यही मानना पड़ेगा ऐसा योग करते से क्या हो जाएगा ध्यान सिद्ध हो जाएगा उसका ये ध्यान से से ध्यान लग रहा कि योग एक भी करना तो चिंतन के द्वारा होगा नहीं नहीं आत्मस्वरूप अच्छा ठीक है ध्यान का मतलब क्या चाहिए आत्मस्वरूप का चिंतन और आत... जब एकाग्र करेंगे तभी चिंतन होगा एकाग्र करेंगे तब क्या होगा चिंतन होगा और वही चिंतन होते होते क्या है कि वो अपरुक्ष हो जाएगा उसका से लेना द्यान द्यान concasso, तो उसे कर्तव्य कर्तव्य है जिसका ध्यान योग प्रधान रूप से कर्तव्य है जिसका उसे क्या कहते हैं ध्यान योग पर क्या कहते हैं ध्यान योग पर अच्छा तो नित्यम ध्यान योग पर सदा ध्यान योग करने वाला मतलब सदा प्रधानता से ध्यान योग को करने वाला प्रधानता से किसको करेगा ध्यान योग को प्रधान यही योग के लिए सदा नित्यम ध्यान योग करा तो ध्यान योग करना है तो भाष्यकार कहते हैं नित्यम नित्य ग्रहणम नित्य पद नित्य पद का ग्रहण मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्यों के अभाव का बोध कराने के लिए है मतलब मंत्र जप आदि से क्या लेना पाठ पाठ पूजा इन कर्तव्यों के अभाव का बोध कराने के लिए मतलब ये जो ध्यान योग है ये आगे की स्थिति है और मंत्र जापादी उससे पूर्व की स्थितियाँ है उससे पूर्व की स्थितियाँ है मंत्र जापादि पूर्व की स्थितियाँ है मंत्र जापादि करते करते जब वो एकाग्र हो जाता है उस समय के लिए ध्यान कहा गया ध्यान तो आगे की स्थिति है ना तो जब ध्यान की स्थिति में बैठे उस समय अन्य कर्तव्य ना करे ये भाग्यकार का समय है नित्य पद का ग्रहण मंत्र जफादी अन्य कर्तव्यों के अभाव का बोध कराने के लिए है वैराग्यम वैराग्यम का अर्थ विराग भावा वैराग्यम का क्या अर्थ है विराग भावा विरागस् भावा वैराग्य भाव में से प्रत्यय हुआ है ना तो यह वैराग्य क्या है दृष्टा दृष्टेश विशेष गयी तृष्णम तथा अदृश्य विषयों में तृष्णा का भाव दृष्ट तथा अदृश्य विषयों में तृष्णा का भाव और कृष्णा के अभाव का आश्रय लेने वाला समुपाश्रिता का अर्थ है सम्यक उपाश्रता सम्यक आश्रय लेने वाला सम्यक आश्रय लेने वाला मतलब क्या है नित्य में हो नित्य में हो सम्यक उपाश्रता सदा ही सम्यक आश्रय लेने वाला किसका वैराग्य का वैराग्य तो हमेशा रहना ही चाहिए साधक के वैराग्य की कमी कभी नहीं आना चाहिए जहाँ बैराग्य की कमी आई वही खतम हो जाता है इसका नित्य दोनों से संबंध है हाँ अब देखना सदा ध्यान में उपहारण सदा बैराग्य का आश्रय लेने वाला लभवासी अच्छा लभवासी और कहीं आया है नहीं नहीं आया शायद विविध सेविको में तो पहले भी आया है युक्ताहर भी हर विर वहाँ पर आ गया है भोजन इतना करना चाहिए कि भोजन के बाद ये पता ना चले कि हमने भोजन किया है क्योंकि जब क्यूँकी जो ध्यान पेट पर ही जाता रहेगा खूब खाया और ये भी नहीं मालूम होना चाहिए की भोजन नहीं किया है बहुत बिल्कुल कम खाओगे तो भी क्या ध्यान जाएगा भोजन जा इसलिए नहीं है बहुत खाओगे तो भी जाएगा खूब खा लिया है तो मतलब अपना काम चलता रहे ध्यान होता रहे इसलिए ऐसा भोजन करना है चाहिए और देखें अहंकार बलम दर्फम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच निर्मम अहकां को गम्य भूयाए कलपति बलम दर्फम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते ये भूया है ना का से त्याग करके छोड़ करके किसे किसे छोड़ करके अहंकार को बल को दर्प को काम को क्रोध को और परिग्रह को छोड़ करके इसको छोड़ करके, करके? परिग्रह तभी तो अरण अरण में रहेगा नदी पुलिन गिरी गुहा में रहेगा तो परिग्रह करेगा छोड़ेगा उसको छूटेगा अब देखेंगे अहंकार बल दर्श काम क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममता रही तथा शांत ममता रही तथा शांत परिभ्राजक ब्रह्म ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है तीन श्लोकों का एक साधन में है अहंकार का अर्थ किया है अहंकरणम अहंकरण अहंकरणम अहंकारा अहंकरण को अहंकार कहते हैं मतलब अहम बुद्धि करने को अहंकार कहते हैं अहम बुद्धि करने को अहंकार कहते हैं अहम बुद्धि किसमें दे इंद्रिया में देह में अहम बुद्धि है कि मैं हूँ कि किसको समझता है वो देखा फिर उससे अगर मैं किसको समझता है वो इंद्री को की दे इंद्रिया में अहम बुद्धि करना अहंकार <ँछत> है दे इंद्रिया <ँछत> में <प्रग्णने> अहम बुद्धि करना क्या है अहंकार है समा अहंकार हाँ हाँ हाँ यहाँ जो है ना अहंकार जो है देहात बुद्धि का वाचक है किसका वाचत है देहात बुद्धि का वाचक है वाचक है बलम करते सामर्थ्यम बलम कर बल को छोड़ना तो कोई अपने शारीरिक बल को छोड़ सकता है क्या शरीर रहते रहते शारीरिक बल छूटेगा तो यहाँ बलम करते सामर्थ्यम कैसा सामर्थ्य कामराग आदि युक्त कामना तथा राग आदि से युक्त शादी से ड्रेस कामना और राग आदि से युक्त सामर्थ्य को छोड़कर बलम काम बलवि कामरागम की कामना तथा राग से रहित बलवानों का बल में हूँ तो वो भगवान की विभूति है और जिस बल के रहते अधिक कामनाएं होती हो राग होती हो वो बल उचित नहीं है नोड़ना ही ठीक है ये मतलब है कामना तथा राग आदि से युक्त बल छोड़ करके स्वाभाविक बल नहीं छोड़ सकते मूद सृष्टि ने अर्थ किया है कामना तथा राग आदि से युक्त आग्रह को छोड़कर कामना तथा राग से आग्रह को छोड़कर अंत मूदन ने किया है तो चलो यहाँ बलम का सामर्थ्यम कैसा सामर्थ्य कामना तथा राग आदि से युक्त सामर्थ्य को न इतना शरीर आदि सामर्थ्यम अन्य अन्य शरीर आदि का सामर्थ्य यहाँ नहीं लेना है आदि इंद्री अन्य शरीर इंद्री का सामर्थ्य यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि स्वाभाविकत्व शरीर आदि का सामर्थ्य का स्वाभाविकत्व होने के कारण शरीर आदि के सामर्थ्य का स्वाभाविकत्व होने के कारण या शरीर आदि का सामर्थ्य स्वाभाविक होने के कारण उसका त्याग असत्य है उसका त्याग हाँ उसके त्याग का सकते तो है या उसका त्याग असत्य है किसका स्वाभाविक सामर्थ्य का ठीक है था? मतलब है कि जो है ना कामना और राज्य युक्त बल नहीं होना चाहिए यही बताने में तो जिस बल के रहते कामना हो राग हो बहुत बल होने से भी बहुत कामना है करता है इसको पछाड़ दूंगा उसको पछाड़ दूंगा ये ले लूंगा वो ले लूंगा बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है और, और बहुत राग भी होता है तो यहाँ पाठ देखेंगे सत त्यागस से पाठ है ना त्यागत से है सत्यागस से पाठ दिया है प्रति में तो स्वाभाविक होने के कारण शरीर आदि का सामर्थ्य स्वाभाविक होने के कारण उसका त्याग असत्य है उसका त्याग असंभव है दर्पो नाम हर्षांतर भावी धर्मातिक्रम हेतु दर्पो नाम ना। है ना दर्प किसे कहते हैं हर्षांतर भावी है ना हर्ष के पश्चात होने वाला हर्ष के पश्चात होने वाला जो धर्म के अतिक्रमण का हेतु है।, है किसके अतिक्रमण का हेतु धर्म के अतिक्रमण का हेतु है तो ध्यान देना कभी अपने से कोई अच्छा कार्य बन जाए तो खूब हर्ष हो जाता है कोई अपने से अच्छा कार्य होने से क्या हो जाता है हर्ष होता है ना और हर्ष के बाद में व्यक्ति अपने को कुछ मानता है हा? हमने ये कर दिया वो क्या है दर्प घमंड है वो क्या या? दर्प मतलब कोई अच्छा काम करने से हर्ष ही हो गया और के क्या? इतना हर्ष हो जाएगा कि उसको विवेक उसका समाप्त हो जाता है उस समय क्या जाता है दर्श दर्प करके घमंड उस दर्द से क्या होता है व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण कर जाता है धर्म का हाँ तो दर्पो नाम हर्ष के पश्चात होने वाले धर्म के अतिक्रमण का हेतु जो हर्ष के पश्चात होता है उसे दर्द कहते हैं हर्ष के पश्चात होने वाले धर्म के अतिक्रमण के हेतु को क्या कहते हैं दर्द मतलब घमंड हर्ष हो गया ना तो बपड़िया मैंने कर दिया है फिर घबंड हो जाएगा उससे यहाँ कोई स्मृति बताते हैं क्योंकि हृष्टो दृपति कि हर्ष युक्त मनुष्य दर्द करता है हर्षयुक्त मनुष्य क्या है घमंड करता है मतलब घमंड दया बहुत प्रसन्नता में लोग दिखाते हैं बहुत प्रसन्न होकर घमंड हर्षयुक्त मनुष्य क्या करता है हर्षयुक्त मनुष्य दर्प करता है और दृपता का अर्थ है दया कि ये दर्प मनुष्य दर्प से युक्त मनुष्य धर्म का अतिक्रमण करता है ऐसी स्मूर्ति है ये किसी स्मूर्ति को बचा जाए पंचमी है ना तो हेतु है ये क्योंकि हर्षयुक्त मनुष्य दर्प करता है तथा दर्प युक्त मनुष्य धर्म का अतिक्रमण करता है ऐसी स्मृति क्या दर्पम उस दर्प को छोड़कर मनोभ मंड को छोड़कर कामम करता इच्छाम इच्छा को छोड़कर क्रोधम कर छोड़कर परिग्रह परिग्रह को छोड़ करके परिग्रह को छोड़कर के, के अब कहते हैं इंद्री मनोगत दोष परित्यागे अपी इंद्री तथा मन में विद्यमान दोष का परित्याग होने पर भी इंद्री मन में भाषाकार के अनुसार कामादि विकार विद्यमान होते हैं है? इंद्री तथा मन में रहने वाले दोष का परित्याग होने पर भी शरीर इंद्री और मन में विद्यमान जो दोष है वो आंतरदेश अंदर रहने वाले द्वेश है शरीर धारण प्रसंग शरीर धारण के प्रसंग से अथवा धर्मानुष्ठान के कारण बाह्य परिग्रह प्राप्त होता है ब्राह्याणी बाह्य पाठ है गीता संस्करण अशुद्ध हो गए हैं बाह्या है ना वाय परिग्रह समझते हैं धन संचय करना हा? ये सब धन सुवर्ण रजत आदि सब ये संचय कर लेना कि आगे हमको काम आएगा शरीर के लिए तो प्राप्त होता है तो धर्मानुष्ठान के कारण ये रहेगा पैसा तो हम दान पूर्ण खूब कर देंगे धर्म कर देंगे तो बात भी आई क्या तमु विमुच विमुच का परित्यज और उसको छोड़ करके और उसको छोड़ करके बात आई इस बिग्रह को छोड़ने के लिए भाषाकार कहते हैं ना अपने शरीर के लिए अपने लिए नहीं रखे परोपकार के लिए रखे उसके लिए भी नहीं रखे जब ध्यान योग करना है और उसी स्थिति में जाना है तो सब क्या करना है ठीक है पंखी लगेगी इंद्रिय मन में रहने वाले दोष का परित्याग होने पर भी शरीर धारण के प्रसंग से अथवा धर्मानुष्ठान के कारण वाय परिग्रह प्राप्त होता है चातम विमुच और उस परिग्रह को त्याग करके उस परिग्रह को न जैसे आज जैसे के कोई सोचे ना कि हम इतना रुपया जमा कर लेंगे बात तक खाते रहेंगे तो वो खरीद रहनी चाहिए नहीं नहीं खुद भी कुछ नहीं ऐसा भाष्यकार नहीं मानते हैं ऐसा जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी भिक्षा ही भाष्यकार को मान्य है तो वो वर्तमान वर्तमान काल में जो उपयोग जीवन निर्वाह के लिए उस काल में उपयोगी जो है भविष्य की चिंता नहीं जीवन निर्वाय के लिए उस काल में जो उपयोगी पदार्थ थे उनके लिए भाष्यकार कहते हैं ये संग्रह है वो संग्रह नहीं है वर्तमान वाला ये संग्रह है जो भविष्य का है ऐसा तो अब यहाँ पर क्या है कि ब्रह्म भूजा कल्पते है ना कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है ऐसा तो यहाँ ऐसे साक्षात्कार की बात आएगी तो भाष्यकार क्या कहते हैं परम वंश परविराज है ना अर्थात परम वंश परविराजक करके क्योंकि परम वंश पर विराजक ही अहंकार आदि को छोड़ सकता है और वही विविध से भी हो सकता है वही लघवासी भी हो सकता है दूसरे लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं ऐसा व्याख्या लिखता है दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता जो परम वंश परिजक नहीं है हाँ परम वंश पर विराजक होकर और यह क्या है की दे जीवन मात्र में दे जीवन मात्र में भी दे और जीवन मात्र में दे और आ, दे में और आयु में ऐसा समझ लेना दे जीवन मात्र में भी ममता रहित होकर निर्ममा करते निर्गत मम भवा की मम भाव जिसका निकल में आए है ना ममता से रही होकर ये मेरी है ऐसा रहता है ना भाव कुछ वस्तु होगी ये मेरी मम भाव होता है मम भाव होता है ना तो कहते हैं कि मम भाव से रही होकर के मम मम भावा करते मम से रही होकर अत्यो करते है की कर इस कारण ही ममता से रही होने के कारण वो क्या शांत है जब तक ममता रहती किसी भी पदार्थ में तब तक वो शांत नहीं हो सकता है शांता का संगता यही काट है की और कुछ काट है उसमें यही है ना संगता हर्षायासो तो नहीं है ना साठ अच्छा संगीता आयासो है कि जो जो मतलब परिश्रम से रहती या प्रतन से रहती आयास मतलब परिश्रम प्र जो प्रत का संघ प्र समाप्त करने वाला वो प्रश्न रहती प्रश्न परिश्रम जो प्रथम रहित ज्ञान निश्चित है प्रथम रहित ज्ञान निश्चित है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कर से ब्रम भवनाय कर से ब्रह्म साक्षात्कार आये ब्रह्म ब्रम भूयाय कर से ब्रह्म भवनाय ब्रह्म भवनाय कर से ब्रह्म साक्षात्कार आये की ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है कल्पते करते समर्थ भोगवती ब्रम का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है तीन श्लोकों का एक साथ है अब यथा योग्य पदों का अनुय आप बैठा लेना पहले किसका करना है बाद में किसका करना है है ना नो तो अब आप, आप बैठा लेना क्योंकि अहंकारम बलम दरकम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुचित ये है ना ये नमुचित जब होगा तब फिर ध्यान योग पर होगा ठीक ऐसा होगा ध्यान योग पर होगा और जो वैराग्य का आश्रय लेकर ध्यान योग पर होगा वह आपकाय मन का, का संयम करने वाला होगा और विविध से भी लगवासी इनका अन्य कुछ दूर करेंगे देख लेना जैसा क्रम बैठे ना बैठा लेंगे ले अपने से आप तीन श्लोकों का बहुत बढ़िया है ये ध्यान योग की ध्यान की दो बात ही खत्म हो गई विद्वान लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग पढ़ते लिखते नहीं हम स्वाध्याय करते अच्छे हैं लेकिन स्वाध्याय करने से भी ध्यान से दो चीज खत्म हो जाता है वो भी होना चाहिए आगे देखेंगे अन क्रमेण इस क्रम से लगाइए ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती मध्य स्वराम ब्रह्म भूत मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार तो किया हुआ प्रसन्न आत्मा न शोक करता है ना आकांक्षा करता है वो तो कैसा होता है ना शोक करता है ना आकांक्षा करता है शोक और आकांक्षा है तो मतलब अभी ब्रह्मभूत नहीं हुआ है सर्वेश भूत समा ये सभी प्राणियों में सम्बुद्धि करने वाला क्या, क्या सभी प्राणियों में समुद्धि करने वाला वा हुआ हाँ पराम मत भक्तिम लबते पराम लबते मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है भक्ति के आचार इसी से ज्ञान उत्तर भक्ति सिद्ध करते हैं ये ब्रह्म कल्पते और फिर जो ब्रह्म भूत हो गया ना तो लिए भगवान कहते हैं मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है ना अभी ये भाष्य शंकर मत में तो ऐसा नहीं है ना ज्ञान उत्तर भक्ति तो भाष्यकार ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म प्राप्त है की ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ कौन परम अंतरि ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ और प्रसन्न आत्मा है ना प्रसन्न आत्मा का अर्थ है लब्धा अध है थोड़ा लिख लो यहाँ पर आनंद गिरी जिनके पास नहीं है वो कुछ लिख लेंगे आनंद से शंकर दिग्विजय किसकी है विद्यारण की है और आनंद की भी है आनंद और विद्यारण के शंकर दिग्विजय में बहुत ज्यादा विरोधाभास है आनंद ने तो गीता शंकराचार्य की कृति ही नहीं माना है और सभी और अलग अलग दिग्विजय है ना तो सभी उपनिषदों को भी सभी उपनिषद भाषा को भी शंकर की कृति नहीं माना है किसी ने पदभाषवाक दो है चीन तो एक भाष्य को ही वो शंकर की कृति माना जाता है और कई उपनिष्ट को शंकर की कृति दिग्विजय का कुछ उपनिषदूत्र का भाष्य किया गीता का लिखा ही नहीं उसने टीका टीका लिखी है पर आनंद गिरी में शंकर दिग्विजय में शंकर की कृति नहीं माना है इसको तो आपस में ही शंकर दिग्विजय में इसमें भारी मतभेद है और देखो शंकर दिग्विजय में आनंद शंकर दिग्विजय में क्या है कि खंडन कार्य को शंकराचार्य से पराजित दिखाया एक शंकर दिग्विजय में श्री हर्ष शंकराचार्य से शास्त्रा में पराजित हो रहे हैं ये दिखाया है वर्तमान मान्यता के अनुसार क्या है की श्रीअर्ष जो है शंकर के, के, के बाद में हुए एक ऐसा भी कहा जाता है है ना तो शंकर दिग्विजय ये स्थिति परस्पर में है सबकी स्थिति परस्पर में हो रही उसी संप्रदाय के लेखक है सभी उसी आचार्य को मरने वाली है लेकिन आपस में ऐसा लिख गए हैं तो वो तो होना ही है जब लंबे समय बाद लिखा जाता है तो सत्य को क्या पता नहीं चलेगा हाँ दिग्विजय में क्या है सब पुष्टि करो अब देख लो शंकर तो महान अक्ष है ही पर तो उनका जीवन दिग्विजय से प्रमाणित को ऐसा नहीं कहा जा, जा सकता है शंकर तो वैसे ही सत्य मन में बैठे हैं नुकसान में ये देखेंगे कौन सी संख्या है चुम्ण, है? चुम्ण। चुम्ण में हम क्या को लिखाना चाहते हैं? यहाँ पर प्रसन्न आत्मा प्रसन्न आत्मा का लब्धा अध्यात्म प्रसाद लिखो यहाँ पर लिखिए अध्यात्म प्रत्यग आत्मा आपने तो लिखा हुआ आनंद का, का लिखते हो अध्यात्म प्रत्यगात्मा मिला जी, अध्यात्म प्रत्यत्म तस्दर्थ निवृत्तिया मिलागिरी वाणुको सर्वावृत्तिया पर लज्जा स लीवन मुक्त स लगोन जीवन मुक्त देखेंगे अध्यात्म प्रत्यागात्मा लिखा अध्यात्म प्रत्यागात्मा तस् प्रसाद सर्वागत निवृत्तिया परिर्भाव स लबीवन तथा।, तथा अब लगाइए जैसे देखेंगे यहाँ पर अध्यात्म ये जो प्रसन्न आत्मा तर्थ भास्कर भगवान ने किया है लब्ध लब्धा अध्यात्म प्रसाद क्या है लब्धा अध्यात्म प्रसाद है तो यहाँ पर अध्यात्म का क्या अर्थ है प्रत्येगात्मा मतलब अपना अंतरात्मा अंतरात्मा अध्यात्म का अर्थ प्रत्येगात्मा है और तस्वीन प्रसाद प्रत्येक आत्मा में प्रसाद क्या है लब्धा अध्यात्म प्रसाद है न अध्यात्म का अर्थ प्रत्येक आत्मा और उस अध्यात्म प्रसाद प्रसाद उस तस्वीन प्रसादा वो में प्रसाद क्या है सभी अनर्थों की निवृत्ति होने से परमानंद का आविर्भाव तो परमानंद का आविर्भाव कैसे होगा सभी अनर्थों की निवृत्ति होने से सोचमू अनर्थ है सभी अनर्थों की निवृति होने से परमानंद का आविर्भाव क्या है प्रसार है प्रसाद क्या है परमानंद का आविर्भाव परमानंद का आविर्भाव किसमें प्रत्येक में उत्पत्ति नहीं बल्कि आविर्भाव जो कि अविद्या के कारण क्या है की उसकी अनुभूति नहीं होती है अविद्याकरण वो आवृद सा रहता है अविद्याकरण क्या होता है आविर रहता है तो उसका आविर्भाव हो जाता है प्रत्येक आत्मा में परमानंद का आविर्भाव परमानंद का तो ध्यान देना अध्यात्म प्रसादा का अर्थ हुआ परमानंदा आविर्भाव अध्यात्म तो प्रसाद का क्या अर्थ हुआ परमानंद आविर्भाव सह लब्धा एन साह से क्या लेना है परमानंदा आविर्भाव परमानंद आविर्भाव लब्धा एन परमानंद का आविर्भाव प्राप्त हो गया है जिस जीवन मुक्ति द्वारा परमानंद आविर्भाव का क्या अर्थ है अध्यात्म प्रसाद अध्यात्म प्रसाद का है ना परमानंद आविर्भाव तो यहाँ पर से लेना है अध्यात्म प्रसाद से क्या लेना है अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त किया है जिसने अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त किया जिस जीवन मुक्त में उससे क्या कहेंगे लब्ध अध्यात्म संतव हुआ की प्रत्येक आत्मा में परमानंद के आविर्भाव को प्राप्त करने वाला अपनी आत्मा में परमानंद के आविर्भाव को प्राप्त करने वाला ऐसा अर्थ हो ऐसा या तो परमानंद स्वरूप अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में परमानंद का आविर्भाव को का अनुभव करने वाला अपनी आत्मा में परमानंद के आविर्भाव का अनुभव करने वाला या परमानंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला ऐसा लगा लेंगे न सोचती का अर्थ है किंचित अर्थवैकल्याम क्या आत्मनोव मुद्दिक न सोचती शोक नहीं करता मतलब अर्थवैकल्याम उद्देश्य लिखा अच्छा, है ना आगे अन्य करेंगे अर्थवैकल्याण उद्देश्य अच्छा किंचित अर्थ वैकल्याण से न सोचती अर्थवैकल्याण अर्थ है कि पदार्थ की विकल्प या पदार्थ की हानि किसी पदार्थ की हनी को उद्देश करके शोक नहीं करता है किसी पदार्थ की हनी को लेकर के शोक ये हमारा नुकसान हो गया ये हो गया ये ऐसा कोई शोक नहीं करता जनक के बारे में आता है ना क्या आता है थी, ना देंगे देनी निथिला के जल जाने पर भी मेरा संपूर्ण राज्य मिथिलाी का धर्म हो जाने पर भी मेरा कुछ धर्म नहीं होता है मेरा कुछ नहीं बढ़ता है ऐसा तो अब देखेंगे हाँ की किसी ऐसा लगाएंगे किसी पदार्थ की हानि को उद्देश्य करके शोक नहीं करता है क्या आत्मनोव्यम और आत्मनोक अर्थ अपने संबंधियों की और अप, अपने संबंधियों की विगुणता को उद्देश्य करके या अपनी संबंध नाप ना करके अपनी विगुणता को उद्देश्य करके शोक नहीं करता या अपनी न्यूनता को उद्देश्य करके शोक नहीं करता है शोक नहीं करता है, मतलब संतप्त नहीं होता है तथा नाकांक्षती और आकांक्षा नहीं करता है कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार किए हैं ज्ञानी या ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी के इस स्वभाव का अनुवाद किया जाता है ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी के स्वभाव का उसको ये विधान नहीं किया जाता है कि ऐसा करें विधान नहीं है अनुवाद है मतलब उसके जीवन में स्वभावी चले उसके जीवन में ये हाँ किस प्रकार अनुवाद किया जाता है न सोचती नाकांक्षती ना सोचती ना छाती इस ना ना ना ना प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी के इस स्वभाव का अनुवाद किया जाता है आगे देखेंगे न ही अपराप्त विषय आकांक्षा ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी की अपराप्त विषय की आकांक्षा संभव नहीं है ही करते क्योंकि कैसे क्योंकि मतलब ये सोच नहीं करता है आकांक्षा नहीं करता है आकांक्षा क्यों नहीं करता है तो हेतु है आकांक्षा न करने में हेतु है ही ब्रह्म विद्या ब्रह्मविदा ष्ठी है क्योंकि ब्रह्म यानी कि अपराप्त विषय की आकांक्षा संभव नहीं होती है और तो यहाँ पर क्या पाठ है की न कांशति है ना तो भाषाकार कहते हैं हुआ निय पाठा ये ये परामर्श देते हैं कि न कांशति की जगह न हृस्पति पाठ हो सकता है वो तो हर्ष नहीं करता है ना तो शोक करता है ना ही शोक का विरोधी है ना वो हर्ष करना ऐसा आगे देखेंगे समान सर्वे सुबूते सुनो समय की अपनी समानता होने से अपनी समानता से सभी प्राणियों में होने वाले सुख अथवा दुख को समान ही देखता है सभी प्राणियों में होने वाले सुख दुख को समान ही देखता है अपनी समानता होने से मतलब यह है की अपने अपने दुख को दुख समझते लोग दूसरे दुख को दुख नहीं समझते हैं दूसरा दुखी हो है उसका प्रारंभ भोग उपेक्षा करती है ध्यान सेवा नहीं की अब अपने में भी ये तो तो है, अपने से हो रहा है, अपनी भी उपेक्षा कर तो अपनी उपेक्षा नहीं करेगा दूसरे को तो उपेक्षा करता है यही है अपनी समानता का के कारण सभी प्राणियों में होने वाले सुख अथवा दुख को समान ही देखता है मतलब जैसे अपने दुख निवृत्ति के लिए प्रसन्न करता है उसे दूसरे की दुख निवृत्ति का प्रसन्न करेगा इसके अर्थ यही यहाँ पर समान सर्वेश भूतेश का अर्थ है आत्मसम दर्शन यहाँ नहीं लेना है ना सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखना ये अर्थ नहीं किया यहाँ पर कहते हैं ना आत्मसमदर्शनम सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखना यहाँ भी वक्षित नहीं है क्योंकि भक्त इस प्रकार उसका है। इस प्रकार वो समर्शन आगे कहा जाएगा सभी में समान परमात्मा को देखना एवं मूटा इस प्रकार ज्ञान निष्ठ यति मद भक्तिम मुझ परमेश्वर में भक्ति का अर्थ है पर भजन और परमाम का अर्थ है उत्तम मुझ परमेश्वर में कि उत्तम ज्ञान लक्षणा चतुर्थी भक्ति को प्राप्त करता है वो अर्थ असार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी तो ज्ञानी के पास जो भक्ति हैतुर्थ है वो है ना चौथी उत्तम भक्ति कौन है ज्ञान लक्षणा ज्ञान रूप चतुर्थी भक्ति को, को प्राप्त करता है और चतुर्विदा बजंते माम ऐसा कहा गया है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिलम पूर्ण पूर्णमुद्य थे